शांति शांति समुद्रम रसया प्रदिशो यस्य बाहु कस्म देवाय हिषा विधेम ओ शांति हम वेद विज्ञान के प्रसंग में वेद प्रतिपादित धर्म की चर्चा कर रहे हैं वेद किए धर्म की चर्चा करते हुए शास्त्रकार ने धर्म की जो परिभाषा दी जिससे हम इस संसार में भी सुखपूर्वक जी सकते हों और संसार में आने के प्रयोजन की सिद्धि भी जिस व्यवहार से हो उसे हम धर्म कहते हैं हमारी हर क्रिया हमारा हर काम हमारा हर विचार हमारी प्रत्येक दृष्टि धर्म और अधर्म में विभाजित होती है और इसीलिए जिस धर्म को हम बहुत कठिन भी समझते हैं जब विचार करते हैं तो लगता है कि धर्म बहुत मह, कठिन बड़ी गहरी बड़ी गूढ़ वस्तु है और कहा भी गया है धर्मस्य से तत्वम निहितम गुहाय धर्म का जो तत्व है बोध है वो बहुत गहरे अंतरबुद्धि में कहीं निहित है इसलिए लगता है कि धर्म कठिन है और एक सब एक दूसरे के विरोधी लगते हैं लेकिन हम चर्चा कर रहे थे धर्म सरल भी है और सरल से भी सरल है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म विकल्प नहीं है ऐसा नहीं है कि मैं इस काम को करूं इसको न करूं ये मेरी इच्छा है मैं इस विचार को मानूं या उस विचार को न मानूं ये मेरी इच्छा है धर्म अनिवार्य है और इसलिए अनिवार्य है कि जो भी मेरे विचार के कर्म के साधन हैं कर्म के रूप हैं उनमें जो सबसे श्रेष्ठ है ऋषि उसे धर्म कहते हैं करता तो मैं बहुत कुछ हूँ अच्छा भी बुरा भी लेकिन जो सबसे अच्छा है उसे धर्म कहा जाता है यही धर्म की सबसे बड़ी कसौटी है और इसलिए ऋषि लोग जो भी करने की बात होती है ना उसे वो धर्म में सम्मिलित कर देते हैं बात बड़ी छोटी सी होती है लेकिन आपने कहा यह तो धर्म है उदाहरण के लिए होता है जैसे आप हवन करते हैं पूजा करते हैं कुछ काम करते हैं गृह प्रवेश करते हैं कोई महत्वपूर्ण बात है कहीं जाते हैं तो हमारे यहाँ धर्म का हिस्सा है कलश स्थापन का बोले क्यों ये धार्मिक है इसकी धार्मिकता क्यों है कि भई आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए और जब आप हवन जैसे काम जिसमें अग्नि की जलती है वो कर रहे हो तो वो पानी के बिना यदि आप अग्नि का काम करते हैं तो आपको सब कोई समझदार कैसे कहेगा हम भी बड़े बड़े भवन बनाते हैं बड़ी संस्थाएं बनाते हैं बड़े स्थान बनाते हैं तो जो विपत्तियां संभावित हैं उनके उपाय भी रखते हैं तो वैसे ही हमारे ऋषियों ने धर्म के माध्यम से हमें विपत्तियों से बचाया हुआ है जिस काम को भी उचित समझते हैं मानते हैं उसको धर्म के साथ जोड़ देते हैं उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ आप चाहते हो आप करते हो वो काम यदि आप दूसरे के साथ करते हो तो यह धर्म है इसलिए हम चर्चा कर रहे थे कि यदि हम भोजन करते हैं यह धर्म नहीं है लेकिन हम भोजन करने से पहले किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो यह धर्म हो जाता है तो धर्म विचार किया जाए तो कोई बहुत कठिन चीज नहीं है धर्म इस समाज में संयोजन की समन्वय की व्यवस्था की जो जरूरत है उसी का नाम है धर्म से एक ही लाभ होता है कि संसार में सब लाभान्वित होते हैं जब हम कुछ कमाते हैं तो हमारे लिए होता है लेकिन हम दान करते हैं तो सबके लिए होता है इसलिए दान धर्म है कमाना स्वार्थ है परिश्रम हमारा है हमने कमाया है लेकिन उसको हम स्वार्थ कहते हैं उसको अच्छाप्त नहीं कहते हैं लेकिन यदि हम दान नहीं देते हैं तो हम उसे पाप कहते हैं तो इसलिए दान दे करके हम क्या करते हैं उसमें सबका समायोजन कर लेते हैं तो दान देते देने रहने से समाज का जो सबसे दुर्बल वर्ग है उसका भी पोषण होता है पालन होता है संरक्षण होता है तो जिस जिस चीज की मुझे आवश्यकता है उस उस चीज का उस उस तरह से दान किया जाता है तो सबसे अधिक भोजन की बात आती है तो हमारे ऋषियों ने कहा कि अकेले नहीं खाना अकेले खाना तो पाप है तो जब मैं अकेला नहीं खाऊंगा तो भूखे को अपने साथ खिलाऊंगा तो पुण्य है हम चर्चा कर रहे थे कि जो गृहस्थ है उसे कब भोजन करना चाहिए भूत शेष अभुक्त शेष जब अतिथि घर में है तो अतिथि को खिलाकर खाओ और घर में अतिथि नहीं है तो यज्ञ करके खाओ तो लोग समझते हैं शायद ये खर्चे की बात है वास्तव में ये खर्चे की बात नहीं है ये हमारी हानि की बात नहीं है ये हमारे लाभ की बात है हमारे ऋषि जब किसी काम को जोड़ते हैं तो उसमें हमारा हित पहले होता है बड़ा होता है एक ने कहा जी इससे क्या लाभ है कि हम अतिथि को खिला के पहले अतिथि को खिला खे, के फिर खाएं, सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आप जब भोजन बनाते हो तो अतिथि होता है तब कैसा बनाते हो और अतिथि के बिना आप कैसा बनाते हो घर में जब भोजन बनाते हैं तो सदस्य सारे होते हैं बच्चे होते हैं बड़े होते हैं तब कैसा बनता है या बनाने वाली महिला अकेली है घर में कोई दूसरा नहीं है तब कैसा बनता है तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है अपने लिए जैसे चाहे बनाकर काम चला लेता है लेकिन जब वो सबके साथ होता है तो उसको लगता है विधि पूर्वक होना चाहिए सम्मान का होना चाहिए आ, उत्तम होना चाहिए तो इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा भाई अतिथि को खिलाकर खाओ क्योंकि जब अतिथि को खिलाओगे तो आप घटिया नहीं खिलाओगे अच्छा खिलाओगे सुंदर खिलाओगे बढ़िया बना के खिलाओगे और जब उसके लिए बढ़िया बनाओगे तो आपके लिए भी अपने आप सुंदर बनेगा उत्तम बनेगा ऐसे ही हमारे ऋषियों ने कहा यज्ञ करके खाओ तो यज्ञ के लिए प्राप्त प्रसाद बनाओगे वैसे आप बनाते या नहीं बनाते लेकिन जब यज्ञ के लिए बनाओगे तो श्रद्धा से बनाओगे अच्छा बनाओगे और अच्छा बनाओगे तो श्रद्धा से बनाया है आपको भी मिलेगा यहां एक शब्द बड़ा अच्छा है जिस पर विचार करने से आपको आनंद आ सकता है वो है हम इसे यज्ञशेष शेष कहते हैं। आप उसे कड़ा प्रसाद कहते हैं आप खाली प्रसाद कहते हैं तो यह जो यज्ञ है होना तो ये चाहिए कि यज्ञ में जो बच जाए वो बचा हुआ तो सदा थोड़ा होता है लेकिन यज्ञ शेष या प्रसाद ज्यादा होता है वो हम देते तो थोड़ा हैं लेकिन बचाते बहुत हैं फिर लेकिन फिर भी उसे हम शेष कहते हैं हम उसे शेष क्यों कहते हैं हम उसे शेष इसलिए कहते हैं कि वो उसके निमित्त से बना है यज्ञ के निमित्त से बना है देवता के निमित्त से बना है भगवान के निमित्त से बना है अतिथि के निमित्त से बना है तो इसलिए वो उसके करने के बाद उसको खिलाने के बाद जो कुछ बचता है वो सब शेष है इसलिए यहाँ इसे यज्ञ शेष कहते हैं तो यज्ञशिष्टाशिन संतो मुच्यंते सर्वकिल विषय जो लोग यज्ञशेष खाते हैं वो पवित्र खाते हैं वो पुण्य कमाते हैं पुण्य ही खाते हैं सर्वकिल विषय मुचे वो सब पापों से मुक्त हो जाते और जो अपने लिए केवल अपने लिए बनाते हैं अपना ही खाते हैं किसी को खिलाते नहीं हैं वो पाप ही बनाते हैं पाप भी खाते तो इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि आप यज्ञ करके खाइए आप अतिथि को खिला करके खाइए हमारे यहाँ जब लोग मंदिर में जाते हैं तो जाते हुए यदि कोई चीज लेकर जाते हैं तो कोई उनसे मांगता नहीं है वो बांटता भी नहीं है लेकिन जब वो आदमी लौटकर आता है तो वो बांटता भी है और लोग उससे मांगते भी हैं तब उसका नाम क्या होता है प्रसाद प्रसाद होता है प्रसाद क्यों होता है उसका नाम प्रसाद का संस्कृत शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता और प्रसन्नता कैसे बांटी जाएगी प्रसन्नता तो निराकार चीज है अदृश्य है तो इसलिए प्रसन्नता के माध्यम से जो चीज बांटी जाती है वो प्रसाद है इसलिए उसको प्रसन्नता के कारण से प्रसन्नता पूर्वक दिए जाने के कारण से प्रसन्नता का बोध कराने के कारण से उसे प्रसाद कहते हैं और जो व्यक्ति इस प्रसाद को बाँटता है वो सुख का आनंद का आह्लाद का अनुभव करता है तभी बाँटता है इसलिए मनुष्य जब देता है तब उसके भाव अच्छे होते हैं प्रसन्नता के भाव होते हैं उदारता के भाव होते हैं बिना प्रसन्नता हुए कोई दान नहीं कर सकता बिना प्रसन्नता के कोई उदारता नहीं रख सकता बिना प्रसन्न हुए किसी को कुछ दे नहीं सकता इसलिए हमारे ऋषि ने कहा वो काम करो जो प्रसन्न रखे आपको तो देने का भाव आप देना चाहिए ये भाव मन में तब आएगा जब आपके अंदर प्रसन्नता का भाव होगा उस काम को करके आपको अच्छा लगेगा आप उस काम को करके अच्छा समझेंगे कि भाई आप दे रहे हैं प्रसन्नता होगी तो मनुष्य जब भी देता है तो उसके मन में प्रसन्नता का भाव होता है उसके बिना वो देता ही नहीं आप किसी के यहाँ दान लेने गए और आप वो आदमी आपको आता हुआ देख कहीं चला जाए तो वो ये कहलवा दे आप नहीं हैं घर में ऐसा तो या मन में ही सोचे क्या मुसीबत है रोज रोज आ जाते हैं जो ये परिस्थिति है ये उस दान दे, दे भी दे और इस भावना से दे तो वो दान क्या हुआ तो इस दृष्टि से कहा गया है कि भाई जो दान है ना वो धर्म का कारण बनना चाहिए वो तभी बन सकता है जब प्रसन्नतापूर्वक दिया जाता दातव्यम इति दीयते अनुपकारिणी देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम इसलिए गीता में जो बात कही है कि बहुत सारे कार्य हम करते हैं उन सब कर्मों को करते हुए हमारी मनस्थिति के अनुसार वो अच्छे होते हैं बुरे होते हैं कम अच्छे होते हैं और इसे सबसे अच्छे को सत्विक कहा है कम अच्छे को राजसिक कहा है बुरे को तामसिक कहा है। यह दान की भी परिभाषा ऐसी है जो दान दातव्यम इति यदान दीयते अनुपकारिण जो देना चाहिए देना अच्छा होता है ये सोच कर दिया जाता है और बिना बदले की भावना से दिया जाता है कि इसको दान देने से मुझे कुछ मिलेगा या मेरा समर्थन करेगा या मुझे वोट देगा इसलिए नहीं।, नहीं ये मेरा मतदाता है इसलिए दे रहा हूं इसलिए नहीं तो दातव्य मित यद दानम जो बिना उपकार की भावना के बिना बदले की भावना के देता है वो तद सात्विकम प्रोक्तम वो दान सात्विक श्रेणी का होता है उसमें मनुष्य के अंदर प्रसन्नता होती है यदि इसके विपरीत आप दान करते हैं आप यह सोचकर देते हैं इससे मुझे भविष्य में लेना है इसलिए देना है तो उस समय दे रहे हैं लेकिन आप प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर रहे हैं आप एक लाभ हानि के गणित में हैं इसलिए दे रहे हैं कोई व्यक्ति आ गया है आप उसे मना नहीं कर सकते इसलिए दे रहे तो ऐसी स्थिति में आप प्रसन्नता से नहीं दे रहे तो इसलिए प्रसन्नता से जो दिया जाए वो आपको सुख पहुंचाने वाला होता है वो आपका कल्याण करने वाला होता है इसलिए हमारे यहां धर्म के में एक नियम बनाया है देने के भाव तो भोजन कब करना भोजन करा के कर यज्ञ शेष हो जाए तो कर भुक्त शेष हो जाए तो कर इसलिए कोई भी व्यक्ति हम जब अपने घर में कोई नई चीज लाते हैं तो हम उसका स्वयं उपयोग करने से पहले हमारे जो आदरणीय हैं घर में जो सम्माननीय हैं हमारे पुरोहित हैं वो हम उनको भेंट करते हैं। अपने यहाँ कोई भी चीज आती है तो सबसे पहले यज्ञ में डालते नई फसल आती है तो हम नवसश्रेष्ठी करते हैं। हमारे अंदर यह भाव है कि केवल हम यदि पहले पहले लेंगे तो दूसरा दूसरे के बारे में हम कभी सोचेंगे ही नहीं लेकिन पहले हम दूसरे के बारे में सोचेंगे तो हम सदा ही दूसरे के बारे में सोचने का अवसर हमारे पास रहेगा हम कभी उसको भूलेंगे ही नहीं इसलिए हमारा जो कर्म है वो कैसा होना चाहिए कर्म हमें करना है बिना कर्म किए हम एक क्षण भी नहीं रह सकते यदि हमने जन्म लिया है तो जन्म कर्म का परिणाम है जीवन कर्म से चलता है जिस दिन कर्म नहीं होगा क्रिया नहीं होगी काम नहीं होगा उस दिन हम भी नहीं होंगे वो कहता है कि नहि ही कश्चित क्षणम अपनी जातुतिष्ठ त्यकर्म कृत कार्य कर्म सर्व प्रकृति कोई आदमी ये सोचता हो कि मैं बिना काम किए रहूंगा शायद इसका काम इसका नाम ही निष्काम कर्म है तो शास्त्र कहता ऐसा कभी नहीं होगा आप जो जीवन चला रहे हो ये भी बिना काम के नहीं जा सकता एक क्षण भी कोई व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता बिना क्रिया के नहीं रह सकता कार्यते हवश कर्म सर्व प्रकृति गुण हमारे अंदर जो भावनाएं हैं इच्छाएं हैं प्रवृत्तियां हैं संस्कार हैं हम उनसे काम करने के लिए बाध्य हैं काम तो हमें करना ही करना होता है तो इसलिए जब करना ही है तो कैसा हो वो धर्म हो उससे मेरा भी भला होता हो और दूसरे का भी भला होता हो या धर्म सबका ही भला होता हो इसलिए धर्म मेरे मेरा अकेले का भला करने का नाम तो पाप है अधर्म है और सबका भला करने का नाम धर्म है पुण्य है तो इसलिए पुण्य करना चाहिए और पाप से बचना चाहिए वेद यही कहता है कि धर्म हमारे जीवन की आवश्यकता है विकल्प नहीं है यदि इसका पालन करेंगे तो लाभ होगा और यदि इसका पालन नहीं करेंगे तो आप लाभ से निश्चित रूप से वंचित हो जाएंगे इसलिए न तो ये है कि इसके बिना रहा जा सकता है न ये है कि इसके कम करने से कुछ ज़्यादा लाभ हो सकता है धर्म अनिवार्य है इसलिए सरल है सबके लिए है उपयोगी है इसलिए शास्त्र कहता है कि वही करो जो वेद ने कहा है वही धर्म है ओ शांति पृथिवी शांतिराव शांति रोषधय शांति वनस्पत शांतिर्विशवा शांतिर्ब्रह्मा शांति शांतिरव शांति शांति